हरि ओ पक्ष श्रीमतेचंद ओ नम परमंसास्वादितिकय जन मानस निवातायचंद्रागीय वदने लक्ष्मी वत्ससे ये संवि विश्व ज विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर कुंदर या सांबरीशुसौनकालजुन वशिष्ठ विभीषणी पुण्या मा परम भागवता कलुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता नाम पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री सीता श्रीरामंदार्य मध्य अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा नमो गोभ्य श्रीमती सौरभेय नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः नम स्वरणसा रता छंदता मंगलांच कर्ता वंदे वाणी विनायक स्त्री सीताुणग्राम पुण्य वंदे विशुद्ध विज्ञान कवी स्वर कपीस्वरौ गिरा अर्थ जल बीच समकत भिन्न न भिन्न बंदों सीता परम प्रिय किन्न सीयवी उर्मिला सुरति वरवान चारौरसन तुल करत प्रणाम प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जायागार वसई राम पर शापद समदेह समेह कुमारमण करुणा जाहि दीन परने कृपा मरदनमयन गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजा शुभ वचन रविकर नि कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए नि के पद वंदन किए नाशे विघ्न अने आवाज आ रही है माइक ये माइक बंद है आपका बंद क्यों तू चालू करो भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने श्रीराम जय राम जय चरित मानस जू की अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जगदगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरु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 ताई गोड़ हरी हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करना से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपेश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूकपीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में एवं पूज्य गुरुजनों की पूर्वाचार्य चरणों की भावमयी सनिधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रिजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् रामचरितमानस की कथा के रूप में एवं प्रातः काल श्री गौरांग लीला के रूप में दर्शन करने का सौभाग्य श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है इसको कहते हैं भगवान की अहत की कृपा बिना किसी पूर्व सूचना के परम पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी की आकस्म उपस्थिति बस यहाँ से निकट ही पहुंचे होंगे कि संदेश है कि महाराज जी पांच दस मिनट में पहुंच रहे हैं अभी वो कहीं बाहर नहीं जा रहे थे पर किसी अपरिहार्य कारण से कहीं प्रस्थान करना है उन्हें तो यात्रा करनी है तो पहले मलुक पीठ होकर के तब की यात्रा करें। तो उनका बड़ा अच्छो दुलार है बड़ा वात्सल्य है दास को तो आज्ञा है कि आप तीन महीने कहीं जाएंगे नहीं।, नहीं तो इतने लंबे समय तक यहां हों तो कभी हम वहां भी जा सकते थे लेकिन उनकी अपनी ओर से अहेतु की कृपा करुणा हुई और लगभग हमारा काम हो गया आपको बिठा दिया अब हम चले और उन्होंने प्रस्थान किया हम लोग भाग्यशाली हैं ऐसे ब्रजमंडल की दिव्य विभूति का दर्शन हमारे ब्रज के मुकुटमणि मूर्धन्य महापुरुष हैं जिनकी रहनी जिनका ज्ञान जिनकी भक्ति जिनकी साधुता सब कुछ अपने आप में अप्रतिम है अनुपम है और आदर्श है इतने बड़े बड़े आयोजन वृंदावन में हुए और सभी चाहते हैं कि महाराज जी की उपस्थिति हो सभी ने आग्रह भी किया लेकिन महाराज जी कहीं पधारे ही नहीं स्वागत कहीं नहीं लेकिन यह अहस की कृपा हम सबको प्राप्त हुई जो लोग आज देर से आएंगे उनको वो लाभ नहीं मिल पाया उनके प्रत्यक्ष दर्शन का पर जो समय से उपस्थित हुए उनको कितना लाभ मिल गया एक दिव्य विभूति का महापुरुष का दर्शन हुआ आज का गौरांग लीला का दृश्य अत्यंत करुणा और प्रेम के रस से भरा हुआ था संन्यास मर्यादा का पूर्ण निर्वहन करते हुए भी विष्णु प्रिया जी पर अनुग्रह उनको पादुका दान व दृश्य बड़ा अद्भुत था अब ये थोड़े दिन और गौरंग लीला का आनंद हम लोगों को मिलेगा सबको भाव से प्रेम से दर्शन करना चाहिए और गीता प्रेस से प्रकाशित श्री चैतन्य चरितावली श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी हुई उसकी अनेक प्रतियां यहां से प्रेमियों को संतों को प्रदान की गई और उपलब्ध भी हैं तो दृश्य के रूप में तो आप लोग लीला का दर्शन कर ही रहे हैं हमारा आग्रह है कि एक बार कम से कम गीता प्रेस से प्रकाशित चैतन्य चैतावली जो श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी हुई है उसको जरूर एक बार पढ़ना चाहिए वैसे तो एक बार पढ़ने से भी मन भरता नहीं है बार बार पढ़ने का मन करता है लेकिन कम से कम चरित्र का ज्ञान हो गया इसके लिए एक बार तो पढ़ना ही चाहिए नित्य प्रति मानसी के पांच दो एक का क्रम चल रहा है तो वो कल बालकांड में दोहा संख्या 200 दो तक हो चुका है अब इसके आगे का आश्रय एक बार जननी अनुवाय कर पलना कोड़ा करम कर नहीं सन नही लक्ष्मन जे कुमार जब हीता ज़रा करो देना दिन बिर भाई सब लोग बोतलपुर बा and <laughs> the अखिल लोक कल हम लोगों ने श्री जानकी दी का प्राक्य मनाया कथा के क्रम में आज दो बधाई गाकर के तब कथा शुरू करें अखिल लोक श्री उदय भई हैं जनक रायपुर जा अखिल लोक प्री उदय भै जलक रई लजी पणी रही लज जाके चरण कमल भवन न आन उपाई कमला के कमल भवनो का ना आगम सार समय कहत तपोधन आई निगम जी गम सारूयत जाई को कहत तपोधन आई ब्रह्म रूद्र अजू पद आश्रित अग्र अली बलिज ब्रह्म अजू पद आस््रित अग्र अली बलिजाई अखिल राये जाई राय पू अखिल लोक स्त्री पूनक राय ये श्री अग्रस्वामी जी की बधाई है और एक भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभाजी की बधाई पर बदलो जा दिन जा दिन सीता जन्म ब दिन सीता जन भय जा दिन सीता जनम वय जा sabahi <laughs> जीरो महिमा कहते न आ लोगों ने श्री किशोरी जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया कल खूब बधाई गाई गई आज भी दो बधाई एक श्री अग्रस्वामी जी की और एक उनके परम परमप्रिय शिष्य भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभा की बधाई गाई गई भगवान श्री राम अयोध्या से चलकर सिद्धार्थ मार्ग में ताटका का उद्धार कर विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण करके गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर आए हैं उधर यह कुर्सी दे दू मिथिला की ओर आए हैं गंगा स्नान करते मार्ग में अहिल्या करते हुए प्रभु मिथिला में अमराई में आ चुके हैं और विश्वामित्री जी ने कहा कि यहां रहना ही सब प्रकार से अनुकूल है राम जी ने कहा भगवन आपने जो कहा एकदम सही है यह स्थल अत्यंत सुंदर है यही निवास करेंगे हमारे यहाँ वृंदावन में श्री स्वामी भगवत सिंह जी महाराज ने एक बात कही है कहते संतों का मन कहा लगता है नदी किनारों गिरी शिखर नदी का किनारा हो पर्वत का शिखर हो नदी किनारों किनारो गिरिशिखर बाघ इकोसो हो एकांत बाग बगीचा हो भगवत जन बिल में तहां, बाढ़ भजन विशेष, कहते हैं नदी किनारों किनारो गिरिशुकर बाघ इकोसो भगवत जन बल, बिल में कहा बाढ़ है भजन विशेष भगवान के जो भगवदीय जन हैं, ऐसे स्थलों में प्रसन्न रहते हैं ऐसे स्थलों को ही निवास के लिए चुनते हैं, क्योंकि वहाँ भजन की वृद्धि होती है तो इस बगीचे में कौशिक कहा मूर माना, कौशिक जी ने कहा हमारा मन प्रसन्न है यहाँ रहने की इच्छा है तो श्री रघुनाथ जी ने गुरुदेव के भाव का अनुमोदन किया और वहीं निवास किया और इधर जैसे ही श्री जनक जी महाराज को यह संवाद मिला कि प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र अमराई में आकर के विराजे हैं तब पुरोहित श्री सतानंद जी के सहित अपने सचिवों के सहित राजर्षि जनक जी महाराज अमराई में आए अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदन करके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके और प्रार्थना की कि भगवंत सब संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है संपूर्ण राज्य आपका ही है आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ विराजे हैं यह हमारा सौभाग्य है किंतु यह स्थल आपके उपयुक्त नहीं है आप अपने चरण रस्ते महल को कृषार्थ कीजिए अपनी चरण रस्ते महल को पवित्र कीजिए यह प्रार्थना स्वीकार की गई और महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी के सहित सुंदर सदन में आकर के विराजमान यहां जो प्रथम जनक जी को राम और लक्ष्मण का दर्शन है उस दर्शन में जो जनक जी को आनंद हुआ है उसका बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कहू नाथ Sundar to ba आकर के यह बताइए कि ये जो आपके साथ श्याम गौर जो बालक हैं ये मुनिकुल तिलक हैं अथवा नृप पालक या तो मुनियों के कुल के तिलक बने उनमें सर्वोत्कृष्ट हैं अथवा राजाओं के कुलों का भी पालन करने वाले हैं राज राजेंद्र हैं इनका परिचय क्या है प्रश्न उठा कि आप तो ब्रह्मविध वरिष्ठ हैं परम ब्रह्म ज्ञानी हैं सुखदेव जी जैसे परम ज्ञानी वीतराग आपके चरणों में ब्रह्म विद्या ग्रहण करने आते हैं उपदेश ग्रहण करने आते हैं आप विदेह हैं आपका मन आपकी बुद्धि आपका चित्त आपकी इंद्रिया किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रस, गंध, शब्द, सब्दश की ओर आकृष्ट ही नहीं हो सकती है क्योंकि आपको लोग विदेहराज कहते हैं, आप ज्ञानियों में श्रोमयी हैं, तो ऐसे ज्ञान विज्ञान संपन्न अपने स्वरूप में स्थित जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनको यह पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई ये मुनिकुल तिलक हैं ये नृपुल पालक हैं तमाम संसार में लोग आते जाते रहते हैं आपको इसकी क्या आवश्यकता पड़ी यह प्रश्न आपके मन में क्यों उठा श्री विदयराज जी ने कहा इनही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन प्यागा हे ब्रह्मर्षि अब शरीर संसार के प्रति जो राग है उसको त्याग कर मैंने वैराग्य को धारण किया था विराग को धारण किया था और अब अब उस वैराग्य पूर्ण अंतकरण में अनुराग उत्पन्न हो गया है प्रेम प्रकट हो गया ये प्रेम प्रकट कैसे हुआ वो तो शरीर संसार से सर्वथा जो उदासीन वृत्ति बनी रहती थी उत्कट वैराग्य के कारण वो वृत्ति कहाँ चली गई? बोले क्या करें इनके दर्शन का जादू ही ऐसा है इन्हें ही विलोकत अति अनुराग इनके दर्शन मात्र से वैराग्य तो पता नहीं कहाँ चला गया और वैराग्य का स्थान परम अनुराग ने ले लिया अनुराग उत्पन्न हो गया है कहते महाराज फिर आपका ब्रह्मज्ञान उसका क्या हुआ आप तो निरंतर ब्रह्मानंद में रमण करने वाले हैं आपकी जो वह अवस्था है उस अवस्था का क्या हुआ बोले क्या करें महाराज आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है इनके दर्शन से ऐसा अनुराग जगा है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा बरबस बरबस का अर्थ है कि हमारा अंतकरण तो ब्रह्मानंद में ही रमन कर रहा था किंतु पता नहीं हटा बला किसने उस ब्रह्मानंद से खींच कर इनके स्वरूपानंदरस सिंधु में निमग्न कर दिया इसका तात्पर्य क्या है देखो सर्वोत्कृष्ट आनंद है ब्रह्मानंद अब हम सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई शब्द नहीं है बाकी वस्तुतः बात यह है वह अनिर्वचनीय आनंद है अनिर्वचनीय आनंद होता है वाणी से उस आनंद की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती ऐसा आनंद और उस आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं कुछ भी अब ब्रह्मानंद से मन खिंच गया और स्वरूपानंद में प्रतिष्ठित हो गया इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मानंद से भी उत्कृष्ट कोई उत्कृष्टतम कोई आनंद होगा विशिष्टतम कोई आनंद होगा तभी यह मन उस ब्रह्मानंद से विरत होकर और उस विलक्षण स्वरूप दर्शन के आनंद में डूबेगा इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म में रमण कर निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म में रमण करने में जो आनंद अनुभव हो रहा था उससे अनंत-अनंत गुणित आनंद इनके दर्शन मात्र से हो रहा है एक महात्मा हुए हैं श्री रामानंद संप्रदाय के लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व महात्मा श्री ब्रह्मदास जी क्या नाम था उनका महात्मा श्री ब्रह्मदास जी कोटपुतली में भी वो बिराजे उनका स्थान है राजस्थान में है कुछ उनका एक संस्कृत का लिखा हुआ ग्रंथ है उसका नाम है श्री राम परत्वम ग्रंथ का नाम है श्री राम परत्वम उसमें कुछ श्लोक उनके हैं और बाकी संकलित वेद से वेद की ऋचाएं भी हैं, स्मृति में भी हैं, पुराणों में अनेक ग्रंथों से श्री राम जी के परत्व के वाक्यों को वचनों को संकलित किया संग्रहित किया हुआ तो उस राम परत्व में महात्मा ब्रह्मदास जी ने कहा है श्री राम पाद नखद ज्योत्सना पर ब्रह्मा एक जगह उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में कि भगवान श्री राम के नखणी चंद्रिका की जो दिव्यतम कांति है उस कांति का दर्शन करके लोग कहते हैं कि यह निर्गुण निराकार सनातन ब्रह्म ज्योति है उसी को लोग पर ब्रह्म कहते हैं पर ब्रह्मा विधिये थे और उस श्री राम पाद नखद ज्योत्ना के अनुभव में ध्यान में ऐसा आनंद है तो जिस भाग्यशाली जीव के अंतकरण में चरण से लेके मुखारवंद तक और मुखारवंद से लेके चरण तक संपूर्ण श्री रघुनाथ जी का स्वरूप अभिव्यक्त हो जाए प्रकट हो जाए उसे किस प्रकार के आनंद का अनुभव इसलिए बर ब्रह्म सुख ही मन्न से आगा हमारे ब्रज के एक महान रसिक हुए श्री नारायण स्वामी जी जिनका अंतिम महाप्रयाण निकुंजगमन कुसुम सरोवर गोवर्धन में हुआ उनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। पूरी पंक्ति हम नहीं बोलेंगे केवल आखिरी चरण बोलेंगे श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं जौलो तो ही नंद को कुमार ना ही दीप पर बैठ ही भले ब्रह्म को विचार ले, परीक्षा हो तो चाहे तू भ्रुकुटी मध्य योग ध्यान कर भ्रुकुटी के मध्य में योग के द्वारा भ्रूचरी मुद्रा लगा करके उस ज्योति का ध्यान कर सारे साधनों को कहने के बाद अंत में कहा कि जब तक ये सब होगा तब तक जब तक तेरी दृष्टि नंदनंदन पर नहीं पड़ी है नंदनंदन को तुमने देख लिया या नंद नंदन ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम ये सब करने योग्य रहोगे ही नहीं बर ब्रह्म सुख मन से आगा विश्वामित्र जी को तत्काल कुछ उत्तर देना चाहिए था लेकिन श्री विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा है कि एक महान ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कुछ कह रहा है और हम उत्तर दे देंगे तो सुनने से वंचित रह जाएंगे इसलिए वे सुनते चले जा रहे हैं हम कुछ नहीं कहेंगे इनके संबंध में कि मुनिकुल तिलक हैं ये नृपुल पालक नहीं आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इनका दर्शन करके ब्रह्म सुख को भी मैं भूल गया हूं इनके स्वरूप आनंद में डूब गया हूं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है गिर जी ने कहा ब्रह्म जो निगम नेतिकावा भय देश धरी की आवा। हमको लगता है कि वेदांत वेद्य निगमक प्रतिपाद्य परब्रह्म वह परब्रह्म ही श्याम तेज और गौर तेज के रूप में आज मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो रहा है क्योंकि मुझे विश्वास है कि सहज ज्ञान और सहज वैराग्य की वृत्ति में रहने वाला हमारा अंतकरण प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप की ओर चाहे वह लौकिक हो अथवा पारलौकिक ही क्यों ना हो अलौकिक ही क्यों न हो उनकी ओर मेरी मेरा मन मेरी बुद्धि मेरी इंद्रियां आकृष्ट होने वाली नहीं है लेकिन आज तो पता नहीं मुझे क्या हो गया सहज विराग रूप मन मेरा सहज विराग रूप मन मोरा थकित तो होत जिमी चंद चकोरा जैसे चंद्रमा का पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करके चकोर निर्निमेश नेत्रों से चंद्रमा की रूप सुधा का पान करता है चंद्र किरण का पान करता है यही स्थिति मेरी हो रही है सहज विराग रूप मन हमारा मन सहज वैराग्य का रूप है मोरा माने मेरा मन और एक अर्थ यह भी है सरल संतों का मत है कि हमारा मन तो सदा समाहित रहने वाला है क्योंकि समाहित मन ही समाधि है चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है योग है चित्तवृत्ति निरोधा चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है तो समाहित मन से ही ध्यान धारणा संभव है हमारा मन सहज समाहित रहने वाला है वो पीपल पात सरिस्म डोला वाली स्थिति वाला नहीं पीपल के पत्ते जैसा चलायमान नहीं है हमारा मन तो स्थिर रहने वाला है स्वरूप में रमण करने वाला है ब्रह्मानंद में रमण करने वाला है लेकिन मन मोरा एक तो एक अर्थ तो मन मोरा माने मेरा मन और दूसरा अर्थ है कि हमारा मन ही मोरा माने मयूर बन गया है जैसे मयूर नाच नाचूचता है ऐसे ही इन श्यामल कुमार को देख करके ऐसे लगता हमारा मन रूप सजल नील घटा को देखकर जैसे मयूर नाचने लग जाता है ऐसे हमारा मन रूपी मयूर नृत्य करने लग गया है हमारे नेत्र चकोर बन गए हैं इनके मुख चंद्र की छटा निरखने के लिए इसलिए ताते प्रभु पूछ हूँ सती भा कहु ना जन कहु करह दुराहु आप दुराव न करें जो हम पूछ रहे हैं वह आप कृपा करके बतावें अब उत्तम पक्ष तो यह था कि महर्षि विश्वामित्र जी को उनके एक एक वाक्य का समर्थन करते हुए उसका विस्तृत व्याख्यान करना चाहिए था लेकिन भगवान की यह लीला है नरनाट्य है और इसमें गुरु वाला अभिनय कर रहे हैं श्री विश्वामित्र जी और शिष्य वाला अभिनय कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी और वह भी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सामने गुरु जी ही उनकी स्तुति करें उनका गुणगान करें उनके तत्व का व्याख्यान करे तो ये उचित नहीं होगा लेकिन जनक जी ने जो कुछ कहा है उस पर मुहर तो लगाने ही पड़ेगी और जो अज्ञ होते हैं ना उनको बहुत लंबा चौड़ा करके समझाने की आवश्यकता होती है बड़ी भूमिका बनानी पड़ती है और जो विज्ञ होते हैं उनको तो संकेत ही पर्याप्त तो होता है कहावत है ना कि समझदार को इशारा काफी समझदार को तो इशारा करना पड़ता उसी से वो सब समझ जाता है यहाँ जनक जी ने जो कुछ कहा है उस पर मोहर लगाई है श्री विश्वामित्र जी ने क्या कहा मुनि बिहसी कहे का हु न हो अली का महाराज आप जो कुछ कहेंगे बस ठीक ही कहेंगे अनुचित कोई बात अशास्त्रीय कोई बात ज्ञान विज्ञान के विरुद्ध कोई बात सामान्य कोई बात तो आपकी वाणी से प्रकट हो ही नहीं सकती आपकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं हो सकती आपका अनुमान गलत नहीं हो सकता आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो एकदम सही है आपका जो मत है हमारा भी वही मत है केवल आपकी ही यह दशा नहीं हो रही है दर्शन से केवल आपकी यह दशा नहीं हो रही है दर्शन से ये प्रिय सवही जहा प्राण को सुनकर के रामजी भी घबरा गए कहीं हमारी सारी पोल पट्टी यही न खुल जाए हमारे ऐश्वर्य का प्रकाश यहाँ न कर दिया जाए क्योंकि ये तो प्रतिपादन कर रहे ये प्रिय सव ही जहां लगी प्राणी एक बड़ा सुंदर भाव है श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंध में एक ही वक्ता के द्वारा एक ही श्रोता के समक्ष दो श्लोकों की दो बार आवृत्ति हुई है नारजी वक्ता हैं और धर्मराज स्थिर श्रोता है प्रहलाद चरित्र सुनाने वाले नारजी सप्तम स्कंध में भागवत जी के और प्रहलादी नारजी सुनाने वाले हैं और धर्मराज विश्व सुनने वाले हैं प्रहलाद चरित्र के वक्ता नारजी हैं और श्रोता धर्मराज विष्ठ हैं और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति वहां है उसने कहा यूय त्रिलो के बत भागा लोकम पुनाना मुने मुन यो ये अंति य गृहासती साक्षात गूढ़ पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम ये प्रहलाद चरित्र सुनाने के बाद ये बात कही और फिर अपना चरित्र सुनाने के बाद फिर इसी बात को कहा यूयम न लोकी बद बुरी बात गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी भक्त हैं और विरक्त संतों भक्तों में अहो नारद धन्योसी विरक्त नाम शिरोमणि विरक्त श्रोमणी नारजी हैं विरक्त भक्तों में श्री नारजी सर्वोपरि हैं और नारजी कहते हैं आप प्रहलाद जी से भी अधिक भाग्यशाली हैं और हम विरक्त संतों से भी अधिक भाग्यशाली वहाँ अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली होंगे या हम अकेले भाग्यशाली है पर यूयम यूजम्मा माने आप सब पांचों पांडव द्रौपदी कुंती माता पूरा परिवार भाग्यशाली है क्यों भाग्यशाली है बोले सारे त्रिभुवन के महापुरुष ब्रह्मांड के ऋषि मुनि महात्मा बिना निमंत्रण के बिना बुलाए आपके घर में आते हैं क्यों आते हैं खीर मालपुआ खाने आते हैं भेट दक्षिणा लेने आते हैं बोले इसलिए आते हैं कि ये शाम गृहाना वसती जी ये शाम में भी बहुवचन है इसका मतलब है कि सबके घरों में श्रीकृष्ण रहते हैं युधिष्ठिर को ये अनुभव होता है कि श्रीकृष्ण मेरे ही कक्ष में रहते हैं भीमसेन को अनुभव होता है कि हमारा महल छोड़ के कहीं नहीं जाते अर्जुन को अनुभव होता कि तो मेरे प्राण सखाए हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे नकुल सहे को अनुभव होता है कि हमारे ही महल में रहते हैं और द्रौपदी को अनुभव होता है कि वो तो अंतपुर छोड़ के कहीं जाते नहीं कुंती को अनुभव होता है कि वो तो हमारी गोद में ही बैठे रहते हैं ये शाम गृह वसती ग्रहान आप सबों के घरों में बसती नहीं आवसती आसक्ति पूर्वक श्री कृष्ण निवास करते हैं तो हम तो इनको भगवान मान ही नहीं पाते हैं कि पर ब्रह्म है परमात्मा है सनातन है बोले गूढ़ बूध, गूढ़ परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम ये मनुष्य के आकार में अपने को छिपा करके यहां रहते हैं तुम्हारे घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और तुम इनको पहचान नहीं रहे हो और तुम बार बार कह रहे हो कि आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि हमारा कल्याण हो जाए अभी भी कल्याण तुम्हारा बाकी रह गया तो संतों का भाव है झाजी संतों का भाव है ठाकुर जी कहते हैं अरे नारद जी हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हो धीरे से ठाकुर जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हो हमारा सजा सजाया भोजन का थाल क्यों छीन रहे हो अरे भाई बात क्या है इसमें क्या आपके पेट पर लात मारी जाएगी तो ठाकुर जी बोले कि अब तक तो ये हमारे मामा वसुदेव का पुत्र है हमारी मामी देवकी का पुत्र है हमारा छोटा भाई है ये मानकर बहुत लाड़ प्यार हमसे करते हैं और बढ़िया बढ़िया वस्तु हमको खिलाते हैं बहुत आनंद करते हैं और ये किस लिए क्योंकि ये हमको भगवान नहीं मानते हमको अपना ममेरा भाई मानते हैं अपना अनुज मानते हैं अपना सखा मानते हैं अपना सर्वस मानते हैं और तुम हमारी फोलपट्टी खोले चले जा रहे हो गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम तो ये ब्रह्म मान लेंगे तब तो मंदिर में बिठा देंगे समय से खोलेंगे समय से बंद कर देंगे समय से आरती पूजा कर देंगे हैं? और कभी समय नहीं रहा तो आगे पीछे भी कर देंगे फिर इतना लाड़ प्यार हमको मिलेगा नहीं इसलिए भगवान हमारे ऐश्वर्यमय स्वरूप का संगोपन और हमारे माधुर्य का प्रकाश यही लीला रस का विस्तारक है हमने अपने ऐश्वर्य का संगोपन किया है अपने माधुरी गुण का प्रकाश किया है तो हे महर्षि हे गुरुदेव आप हमारी पोल पट्टी मत खोलिए गुरुजी ने क्या कहा प्रिय सवई जहां लगे प्राणी अब यहाँ से आगे बोलना चाहते हैं प्रवचन करना चाहते हैं तो मन मुस्कानी राम सुनी बास्कुर मुस्कुरा गए ये मुस्का मुस्कान ही इनका अमोघ अस्त्र है इनका हंसना बहुत खतरनाक है भगवत सिंह जी कहते हैं लखी जिन लाल की मुसुकान लखी जिन लाल की मुसुकान तीन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गी सा ज्ञान रसिक भगवत दृगदई असी ए के मुकम्या लकी जल की मुसुका हम लोग रास में दर्शन करते हैं क्या शान चाल अलवेली है क्या चाल ढाल अलवेली है गजराज लजे मस्ते मस्ते जिन देखा इनका चित्र रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते रसरूप माधुरी बरस रही सख जात चले रस्ते रस्ते श्री राम लला नृप नंदन ने दिल छीन लिया यहां तो रामलला है ना तो रामलला बोलना पड़ेगा नृप श्री राम लला नृप नंदन ने दिल छीन लिया थे थे। इनकी मुस्तान ही माया है और जैसे ही राम जी मुस्कुराए कि विश्वामित्र जी इतने भाव विवल हो गए कि फिर उन्होंने ऐश्वर्य पर ब्रेक लगा दिया विराम लगा दिया जो तत्व का निरूपण करना चाहते थे उसको वहीं रोक दिया और अब माधुर्य भाव में भगवान का जो परिचय है जिसमें ऐश्वर्य का संगोपन कर दिया गया है केवल जो प्रकट भगवान का परिचय है उस परिचय को दे रहे हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाएस लागी नरेत पठाए ये रघुकुल मणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के निमित्त चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने इनको भेजा है राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे कौशिलमित्रा के कई के मेन सारे भोलात्मित्रा के, के तारे राम लक्ष्मण दशरथ बड़े सुकोमल हैं, बड़े सुंदर हैं बड़े सुकोमल है। देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं अंग अंग से शवकुमार्य बरस रहा है देखने में बहुत सुकुमार हैं लेकिन बड़े शूरवीर हैं बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का राक्षसों का इन्होंने खेल खेल में वध कर दिया है देवता जिनके भैसे थर सर काटते थे उनका भी वध कर दिया है सारका का वध कर दिया मारिश को सौयोजन दूर फेंक दिया सुवाहु को एक ही बाण से भस्म कर दिया ये जो गोरे गोरे से इनके छोटे भाई लक्ष्मण है ना ये भी कम नहीं है आप लोग सुन चुके हैं कि जगम सखा निताचर जैसे लक्ष्मण हन ही निविष्ण होते थे एक निमिष में लक्ष्मण जी ने सुवाहु की सेना में आए हुए साठ करोड़ राक्षसों का संघार पावकास्त्र से जलाया वायस्त्र से उड़ाया सबको गंगा सागर भेजिए राख भी नीचे नहीं गिरने दी राम जी देख चुके हैं ये इतने चमत्कारी हैं छोटे लाल मानी बिना घर के सर से मारी चमत्कार बिना फर के बाण से मारी का मद उसको समाप्त कर दिया शेष जातु धान सारे लखन मारे हैं शेष जातु धान सारे लगन राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण जी ने शेष अत्रों का संहार किया है ये दोनों हमारे प्राण प्यारे हैं और हमारे यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इतना ही नहीं ये बड़े चमत्कारी हैं आपके कुल गुरु कुल पुरोहित श्री सतानंद ने उनकी जन्मदात्री माता अहिल्या जो महर्षि गौतम के शाप के कारण शिला बन गई थी उसको अपने पादस्पर्श से अपने चरण प्रदान करके इन्होंने उद्धार किया है अच्छा आश्चर्य सतानंद जी बहुत प्रसन्न भय कि मैं बहुत दुखी रहता था अपनी मां के इस घटना से और मेरी मां मेरे पिताजी से मिल गई आहा धन्य है पग पर सार मग में मुनि पिए को तारे पवन गृह गौतम मानव गौनों को लेवाए थे ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा जैसे दिरागमन होता गोना में पति लेने आता चला जाता है ऐसी गय प्रति लोग आनंद भरी अपने पति गौतम जी के निकट पहुंच गई सब तो बड़े विलक्षण इनके चरित्र हैं बड़ी कृपा की आपने यहाँ कैसे आ गए महाराज आपका निमंत्रण गया था क्या धनुष यज्ञ ने अपने परिकर सहित पधारिए तो मैं गुरु हूँ ये मेरे शिष्य हैं ये हमारे परिकर ही तो हैं ये हमसे अलग कैसे रहेंगे मेरी आज्ञा है कि चलो तुम भी जनकपुर चलो और धनुष यज्ञ का दर्शन करो के धनुष धनु लगे देखो बधारे हैं तो कह दिया तो आपके हमारे प्यारे, प्यारे शिष्य हैं, हैं और आपके प्यारे पाहुने हैं जनक जी के मन में आया बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं लेकिन इनकी श्री अंग की मृदुता सुकोमलता इनका लोनापन देख करके हमारा मन बार बार कितना भावुक हो रहा है हमको लगता है कि हमने प्रतिज्ञा की है कि जो भगवान शिव के पिनाक धनुष को झुकाकर प्रत्यंका चढ़ा देगा उसको अपनी भुजाओं पर तौल लेगा वही मेरी पुत्री सीता के पाणिग्रहण का अधिकारी सिद्ध सिद्धौ हाँ। महाराज क्या करें आपने तो कह दिया कि तुम्हारे प्यारे प्रिय पाहुने हैं पर हमारे यहां तो बहुत वज्र के समान कठोर धनुष रखा है देखी है पिनाक जाने नृपन मान मारे हैं धनुष ने चूर कर दिया जाके आगे रावण चले गए वो भी धनुष को सिल्वर भी हिला न सके ऐसा प्रचंड धनुष है विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी महाराज वे बड़े भाग्यशाली हैं जो मेरे राम जी को देख लेते हैं राम जी का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है उनके नेत्र सफल हैं। जो श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करते हैं तो दर्शन का फल क्या है बोले तो जब तक इनका दर्शन नहीं होता तब तक मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है ये भाव बना रहता मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा ये चूकता नहीं और इनका आंख भर के एक बार दर्शन हो जाए तो जो जो बड़ भागी इनको नैनन से निहारे जो जो बड़ भागी नैनन से निहारे नेत्रों से निहारने का फल क्या आया दे सभी कहते हमारे हैं हमारे, है हमारे कि ये किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं कौन हैं, इनका उनके कौन कौन गुण हैं, इनकी क्या विशेषता भैया आवाज हमरे स्कूटी करो इनकी क्या विशेषता है इसको भी बताने की जनाने की आवश्यकता नहीं है बीन पर चाने लगे प्राण हू से प्यारे बीनू पहचाने लगे प्राण हू प्यारे बीनू पहचाने लगे प्राण हू से प्यारे बस बस हो गया परिचय समझ लिया कि ये कौन है मुनि ही प्रशंसित नाय पद शीशु चले लवाय नगर अभिनतु प्रशंसा किया चरणों में प्रणाम किया और ले गए और इसके बाद मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता ससी पूजा चाहिए जस देवता कितना बड़ा आयोजन हो रहा है जनकपुर में तो रुकाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था उत्तम से उत्तम व्यवस्था की गई लेकिन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं मुनि मंडली के साथ और उनके साथ ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम लक्ष्मण हैं तो इनको जहाँ अन्य राजा महाराजा ठहरे हैं या अन्य विशिष्ट अतिथि रुके वहाँ रुकाना इनको उचित नहीं जैसा देवता वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए स्वरूपान रूप होना चाहिए तब अपने महल में श्री जरक जी ले आए सुंदर सदन सी निवास सुंदर सदन जहां जनक का निज महल है जहां श्री किशोरी जी का भी निवास उसी क्षेत्र में उसी महल की परिधि में किशोरी जी का भी निवास है सुंदर बगीचा है सुंदर सदन सुखद सब काला कहा दीन ना सुंदर सदन में रकाया जो सब सर्व काल में सुखद है हर समय सहज उसका परिचय क्या है पुलिय श्री किशोरी जी का निज निवास महल है लिखा रहता ना अवस्थी भवन त्रिवेदी भवन द्विवेदी भवन अग्रवाल सदन लिखा रहे ना जातिवाचक सब गुर्जर निवास चौहान भवन ऐसे लोगों के घरों में नाम लिखे रहते हैं तो जो उसका मुखिया होता उसी का नाम लिखा जाता है तो ये किसका भवन है बोले ये श्री किशोरी जी का महल है और इस भवन का नाम है सुंदर सदन क्या नाम है सुंदर सदन धवल धाम मणिपुरट पट सुगठित नाना भाती निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जा धवल धाम का है ऐसे लगता है चंद्रमा कैसा उज्जवल होता है आह्लादकारी होता है ऐसे लगता है मानो चंद्रखंडों से ही उस महल का निर्माण किया गया माने उस महल में जो मटेरियल है नीचे से ऊपर तक वो सब चंद्रमा चंद्रमा ही धवल धाम ऐसा सुंदर आलादकारी धाम है मणिया उसमें प्रज्वलित हो रही हैं अनेक प्रकार से वो सुसज्जित है कहते जहां साक्षात त्रिभुवन की स्त्री साक्षात श्री जानकी जी जहां विराज रही हूं उस सुंदर सदन की शोभा वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती है और इसके बाद सुंदर सदन में आए हैं तो सिंदर सदन में रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम बहुत से लोगों का स्वभाव होता बाबा घर में तो ले जाएंगे बड़े आग्रह पूर्वक आओ महाराज अपने चरण हमारे घर को पवित्र करो हमारी कुटिया को पवित्र करो अब है भोजन का समय अब वो खाली फूल माला पहनाने में लगा देंगे एक जगह की बात है मुरैना की बात आप लोगों में से कोई थे हमारे साथ कि नहीं पता नहीं रात को तो हम लोग पहुंचे और सबको भूख लग रही और उन लोगों ने माला पहनाना शुरू किया ब्राह्मण देवता ने बहिया पक्की भारतीय देसी गाय के घी की पूरी पुआ सब तैयार वो ठंडा हो रहा है और 10 बजे से माला पहनाना शुरू करी 12 बज गए माला बंद नहीं हुई तब सोचे कि इतनी माला ये लोग कहां से ले आई थे रात को तब रहस्य खुला कि जो माला हम उतार उतार के पीछे रखते चले जाते हैं वो उता, वो उठा के लोग ले जाते हैं लाइन में लग जाते हैं वही माला पहनाते हमारी ही माला हमको पहनाई जा बार बार वही उतार के गले में अब तमाम महात्मा हमारे त्यागी बोले तो बारह बजे ताला इतना बजे तक भूखा मार दिया अब तो हम खाएंगे नहीं कुछ जो लोग खाए वो खाए नहीं नहीं खाए वो नहीं खाए ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहे हैं। कि अतिथि घर में आवे तो पहले बातचीत में मत लगा भोजन का समय तो उनको भोजन कराओ विश्राम का समय तो उनको विश्राम कराओ फिर उचित अवसर देख करके तब उनके पास बैठो और चर्चा आगे पीछे हो जाएगी भोजन के पीछे तो नहीं होगा जनक जी महाराज का सी वहां ले गए और पधरावनी करके प्रसाद का समय भोजन का समय भोजन कराया और कर भोजन विश्राम भोजन के बाद विश्राम जरूरी भोजन के बाद विश्राम जरूरी विश्राम सोना नहीं निद्रा जरूरी नहीं है विश्राम जरूरी है क्योंकि शास्त्र के अनुसार दिन में सोना मना है यद्यपि हमसे भी अपराध बनता है विद्यार्थी जीवन में तो दिन में सोने का समय नहीं था लेकिन अब अधिक श्रम कहें ये होने से या जल्दी बहुत जल्दी सवेरे जग जाने के कारण दिन में यदि आधा घंटे भी विश्राम न हो तो थोड़ा सिर भारी हो जाता है वैसे उत्तम पक्षी है कि दिन में विश्राम करे पर सोए नहीं सोना नहीं चाहिए भगवान का तो संपूर्ण जीवन शास्त्रीय है विश्राम कम से कम कितना विश्राम होना चाहिए भोजनांक शतपदम गच्छेते। भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए इससे ज्यादा नहीं 100 कदम चलने के बाद लवुशंका जाना चाहिए लवशंका लगे चाहे न लगे पर लवुशंका जाना चाहिए भोजन के बाद लवशंका जरूर जाना चाहिए फिर हाथ पैर धोके कुल्ला करके गीले हाथ अपने नेत्र से अपने कान से लगाना चाहिए और अपने पेट का भी स्पर्श करना चाहिए हे लिखा है भोजन के बाद की विधियां है तस्व चक्ष नहीं ये जो भोजन के बाद गीले हाथ अपने नेत्र पर अपने कान पर लगाता है और कहता है अशुभ्याम नमः, श्यवनाय नमः, शुकन्यायी नमः। कहकर अपने नेत्रों का स्पर्श करता है अश्विनी को नमस्कार है महर्षि किवन को नमस्कार है महासती सुकन्या को नमस्कार है ऐसा कहकर अपने नेत्रों में जल का स्पर्श करते हैं तस्य चक्ष नहीं है तो मरते समय तक भी अंधा नहीं होता नेत्र ज्योति उसकी बनी रहती है गीला हाथ पेट पर फेरा जाता है आतापी भक्षित ये नातापी च निपात समुद्र शोषित हमें प्रसिद थे तो अगस्त जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए जिन्होंने आतापी का भक्षण किया बातापी को भी समाप्त कर दिया समुद्र को सोख लिया वे तो अगस्त्य हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं अगस्त्यम कुंभकर्णम चनिंच बडवानलम आहार परिपाए भीमम पंचमम ज इन पांच लोगों का स्मरण करने से खाया हुआ पच जाता है एक प्रकार की खाए हुए को पचाने की दवा है पचाने का मंत्र है महर्षि अगस्त कुंभकर्ण शनि बडवानल और भीमसेन इन पांच का स्मरण करना चाहिए ये सब भोजन के बाद शुरू थी इसके बाद वज्रासन से बैठना चाहिए वज्रासन भुट्टे मोड़ करके उसको उष्ट्रासन भी कहते हैं ऊंट भी उसी आसन से बैठता है ऊंट उसी आसन से बैठता है फिर तो उसको उष्ट्रासन कर दें मेरुदंड सीधा करके उष्ट्रासन से कम से कम पंद्रह मिनट बैठना चाहिए और इसके बाद फिर लेट जाना चाहिए तो पहले दाहिनी करवट लेटना चाहिए और दाहिनी करवट लेटकर 16 सोलह श्वास लेना चाहिए कितने श्वास 16 फिर 16 श्वास पूरे हो जाए तो सीधे लेट जाए फिर 32 श्वास लेना चाहिए और जब 32 श्वास की गिनती पूरी हो जाए तो फिर बाई करवट से लेटकर चौसठ श्वास लेना चाहिए कितने श्वास चौंसठ इतना कर लिया तो खाया पिया पच जाएगा फिर अपने काम में लग जाओ कितने से भी विश्राम हो जाएगा करी भोजन विश्राम विश्राम किया और बैठे प्रभु भ्राता सहित तो दिवस रहा भरी और आप विराजमान हो गए अभी याम मैंने तीन घंटा अभी दिन बकाया है सूर्यास्त होने में कम से कम तीन घंटा देरी है भगवान उसके बैठ गए मान लो छह बजे सूर्यस्त होता है तो तीन बजे प्रभु सब कुछ हाथ मुख धोकर के और उत्थापन भगवान का हो गया भगवान बैठ गए श्री लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा है कि हम जनकपुर का दर्शन करें श्री वृंदावन विहारी जय जनकपुर वैसे तो अत्यंत दिव्य है ही पर जहां साक्षात भगवती जगत जननी श्री जानकी जी जहाँ विराजमान होकर लीला कर रही हैं कौन जानकी जी बोले तो उपजही जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मी अगणित लक्ष्मी अग्नित उमा अग्णित ब्रह्मानी जिनके अंश से प्रकट होती हैं वो तो श्री जानकी जी जहाँ निवास कर रही हैं वहां की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है ब्रह्मा जी आए थे विवाह में सीताराम विवाह में तो उन्होंने जनकपुर देखा तो ब्रह्मा जी बोले पाताल से लोके ब्रह्मलोक तक तो सब हमने बनाया अरे जनकपुर हमारा बनाया हुआ नहीं लगता तो किसका बनाया विधि ही भयो आचरज विषे की निज करनी कछु कच न देती ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि कहीं देखी ही नहीं यहां जो कुछ प्रकट है वो श्री किशोरी जी के संकल्प से प्रकट हुआ है वृंदावन की सृष्टि भी ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं श्री राधा रस अरसुधा निधि में बड़ी सुंदर बात आई यह वृंदावन कैसा है राधा सरावचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांक बिलसन्न मधुर अली के राधा यशो मुखर के राध रमता मनो यहां की लता पता यहां के वृक्ष गुल मानो सब श्री जी ने अपने करकमल से सजाए श्री वृंदावन की भूमि राधा पदांग कविलसन राधा रानी के चरण चिन्ह से अंकित वृंदावन की बड़ी रस्मई स्थली है वृंदावन यहां के जो पक्षी हैं वो भी सामान्य नहीं है राधा यशो मुखर मस्त खगावली के यहाँ के शुकपिक आदि पक्षी वे मानव कलरम करके श्री राधा के सुय का ही गायन कर रहे हैं ऐसा जो श्री राधा विहार विपिन श्री वृंदावन है उसमें हमारा मन रमण करें धनुष्यज्ञ का समय है इसलिए दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण थाना जनक जी की प्रतिज्ञा सुन करके दीप दीपांतर के राजा आए हैं और सब वहां ठहरे हैं कहां तक कहें जंबु क्लक्ष सालमली कुश क्रंश शाक पुष्कर आदि जो दीप हैं वहां के तो आए ही हैं सभी वर्षों के आए हैं इतना ही नहीं लोक लोकांतरों के लोग भी आए हैं देव धनुजरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा देवता भी दनुज भी को मनुष्य आकार लेकर के सीता जी का दर्शन करने के लिए प्राप्ति की कामना से धनुर्भंग का संकल्प लेकर के आए ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि जब कोई राजा धनुष क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दो दिन का यज्ञ नहीं है वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं तमाम लोग ठहरे हुए वहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग आए सबको मुंह की खानी पड़ी इस धनुष को कोई हिला भी न सका ऐसा करो हम लोग जो है घेर लें पूरे जनक जी के नगर को युद्ध करें युद्ध करके इनके राज्य पर अधिकार कर लें इनको बंदी बना लें इनकी बेटी को ले लें तो बेटी का ब्याह कौन कौन करेगा पुत्री से जनक जी की बेटी से विवाह कौन करेगा बोले तो फिर हम लोग लड़ भेड़ कर फैसला कर लेंगे हम में जो सबसे बड़ा वीर होगा वीर भोग्या वसुंधरा बस उसको प्राप्त हो जाएगी तो यहां तक भी वर्णन मिलता है कि शत्रुओं ने चारों ओर से जनकपुर को घेर लिया और लंबी लड़ाई चली और उस लंबी लड़ाई में देवताओं ने जनक जी की सहायता की ऐसा वाल्मीकि में संकेत है और उस युद्ध में जनक जी की विजय हुई सांकाश्या का सांकाश्य नगरी का जो राजा था वह प्रमुख था उन उपद्रवियों में और उस युद्ध में वो शांकाश्य नगरी का राजा मारा गया और जब वह मारा गया तो उसके नगर पर श्री सीरध्वज महाराज ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को वहां का राजा नियुक्त कर दिया कुशध्वज वहां के राजा गोस्वामी जी ने लिखा है पूर्व बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहात विपुल महीपा कुछ ऐसे राजा भी आए थे जिनको नगर में नहीं रुकाया गया वो आतंकवादी उग्रवादी की श्रेणी के रहे होंगे तो उनको नगर के बाहर ही उनकी व्यवस्था आप आए हैं अतिथि आपका सत्कार है पर नगर के बाहर किसी को सरोवर के किनारे किसी को नदी के किनारे राजाओं को रुकाया गया लेकिन सुंदर सदन में श्री विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी के साथ विराजमान किया गया सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंबर में आए बहु बहुसंख्यक नरेश देश देश के सभी समीप सर सरत समीप डटे अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर के प्रवेश के कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो नाम राम लक्ष्मण ललन अवधेश के पाए हैं निवास खास सुंदर सदन माए क्यों निवास प्राप्त किया से निवास सुंदर सदन तेरे लगता है कि प्राण प्रिय पाने इंद्रपति मिथिलेश महाराज जनक के प्राण प्रिय पाने इसलिए उनको वहां निवास दिया गया और अब ये विश्वामित्री जी के साथ राम जी जब जनकपुर पधारे हैं उस समय आश्विन का महीना है किसका महीना है आश्विन जिसको क्वार का महीना कहते हैं क्वार का महीना है और क्वार के महीने में भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आश्विन शुक्ला त्रयोदशी को प्रभु ने जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया है अमराई में विराजे हैं और फिर वहां से सुंदर सदन में आए हैं वहां से सुंदर सदन में आए हैं और आश्विन शुक्ला चतुर्दशी आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को श्री राम लक्ष्मण जी ने जनकपुर वासियों को नगर भ्रमण के अवसर पर दर्शन देकर कृतार्थ किया है और दूसरे दिन दूसरे दिन का अर्थ क्या है शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है जब वृंदावन में शरद रास भगवान ने किया उस शारदी पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः काल की वेला में और तुलसी पुष्प लेने के लिए भगवान ने वाटिका में प्रवेश किया है श्री वैदेही वाटिका में प्रवेश किया है और तुलसी दल फूल लेते समय श्री जानकी जी का दर्शन प्राप्त करके और श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है और श्री किशोरी जी ने भी रघुनाथ जी का आंख भर के दर्शन किया है बोलो भक्तवत्ल भगवान की जय तो लखन हृदय विषय की जनकपुर लगभग तीन बजे के करीब गुरुदेव भी आकर बाहर कक्ष में विराजे हैं अपने सुंदर आसन पर विराजे हैं सिंहासन पर विराजे हैं और गुरु आज्ञा से उनके निकट विराजमान पृथक पृथक आसन पर दाहिनी ओर श्री राम जी भी राजे हैं और बाईं ओर श्री लक्ष्मण जी भी श्री जगन्नाथ भगवान की जय ओर श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं और लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी तीव्र लालसा है कि हम जाए जनकपुर आइए देखी हम आकर के जनकपुर दर्शन करके आएं यह बात समझ में आने जैसी नहीं है क्यों इसलिए समझ में आने जैसी बात नहीं है कि श्री लक्ष्मण जी राम जी के अनन्या अनुरागी हैं इतने बड़े अनुरागी हैं कि राम जी को छोड़कर उनकी दृष्टि केधर कहीं जाती ही नहीं है ना उनका मन कहीं जाए ना उनकी दृष्टि कहीं जाए ना उनकी बुद्धि कहीं जाए फिर उनकी नजर उनकी दृष्टि उनका मन उनकी बुद्धि जनकपुर दर्शन की इच्छा उनके भीतर कैसे उत्पन्न होगी आश्चर्य की बात लक्ष्मण जी का भाव जानते क्या है माता रामो मत्सिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सथा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने रानी को छोड़कर मैं किसी को जानता नहीं गुरु गुरु पी तुम्हारा तू न जान का सब कुछ राम जी आप ही हैं ये लक्ष्मण जी ने वनवास के प्रकरण में राम जी के सामने शपथ पूर्वक की बात कही है आप ही मेरे जीवन सर्वस्व है आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं ऐसे लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर दर्शन की इच्छा उत्पन्न क्यों हुई राम के अनन्य अनुरागी लाल लखन के में ऊंची क्यों पुर लख लाल बाहर से अच से नगर सुरम्य देख अंतर सुरम्यता को हो तो क्या क्या पूर्व रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विषय की कल आप लोग सुन चुके हैं जनकपुर की रम्यता राम जी ने देखी तो लक्ष्मण जी के साथ तो उनको बड़ा हर्ष हुआ अब यहाँ एक प्रश्न है कि जब बाहर देखने में नगर इतना सुंदर है तो फिर भीतर कितना सुंदर होगा जिज्ञासा होगी कि नहीं बाहर इतना सुंदर है तो भीतर कितना सुंदर होगा और अभी तो सुंदर सदन में आए नहीं थे तब की बात है और जब सुंदर सदन में आ गए तब तो और अधिक इच्छा हो गई कि भाई पूरे जनकपुर का दर्शन करना चाहिए अब यहाँ एक समाधान तो ये है दूसरा एक भाव ये है कि हर्ष अनुज समेत विषय की राम जी हर्षित हुए जनकपुर का दर्शन करके और राम जी को हर्षित देखकर कर लक्ष्मण जी हर्षित हुए तो लक्ष्मण जी के मन में भाव आया कि अयोध्या जी से जब से चले हैं और यहां तक आए हैं इतना आह्लादित इतना आनंदित इतना प्रसन्न प्रभु आज तक हुए ही नहीं तो जिस नगर को देखकर मेरे प्रभु को इतना आहलाद हुआ इतनी प्रसन्नता हुई उस नगर को तो देखना चाहिए जरूर ऐसा कोई सामान्य बात तो नहीं है इसलिए इसको देखना चाहिए राम जी के आह्लाद का विचार करके उनके मन में देखने की क्षोन्न होगी और दूसरी बात ये है कि जनकपुर क्या है बोले सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये जनकपुर वासियों का परिचय है ये ज्ञान की नगरी है ये ज्ञानियों की नगरी है और श्री किशोरी जी कौन है बोले किशोरी जी साक्षात रसरू का प्रेम लक्षणा भक्ति हैं संत भक्ति प्रिया तस् सततम प्राण तो धिकार तयाहूतस्तु भगवान या नीच गृह ऐसी भक्ति महारानी तो ज्ञान नगरी में भक्ति प्रगति साक्षात जहाँ पग पग प्रति मानो बिछा प्रेम जाल सा सब जगह प्रेम जाल बिछा हुआ है और जहाँ मन मान गया गुरु और गोविंद हू तो राम जी का मन मान गया और गुरु वशिष्ठ जी का मन मान गया निश्चित नगर यह रसाल सरस रसाल रसालता निश्चित ही ये नगर बहुत सरस है बड़ा रसाल है इसलिए याते लखन के उर् पुर की लालसा इसलिए लक्ष्मण जी के हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई कि हम जनकपुर का दर्शन करें अब एक विशेष बात लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं तो उनको सीधे ही राम जी से पूछ लेना चाहिए था कि भगवान हम दो लोग हैं एक को तो गुरु जी के पास रहना ही पड़ेगा स्वाभाविक कोई विशिष्ट महापुरुष हैं और उनके साथ दो शिष्य सेवक साथ में हैं, और दोनों के दोनों उनको छोड़ चले जाएं, उनको कब क्या आवश्यकता पड़ जाए तो ये तो उत्तम सेवक का लक्षण नहीं है एक चला जाए तो कम से कम एक तो रहे तो लक्ष्मण जी को कहना चाहिए कि प्रभु अब हम देख के आते हैं तब तक आप गुरु महाराज के पास रहो अब फिर हम आ जाएंगे और आपका मन हो दर्शन करने का फिर आप चले जाइएगा तो उचित तो था लेकिन ना तो राम जी से पूछा ना गुरु जी से पूछा कभी राम जी की ओर देखते हैं कभी गुरुदेव की ओर देखते हैं कभी नीचे देखने लग जाते और कभी जनकपुर के गलियारे की तरफ देखने लग जाते हैं इनको देख करके श्री राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं और श्री लक्ष्मण जी ने हाँ श्री लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी के मन का भाव श्री राम जी को समझ में आ गया राम जी ने गुरु जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव लखन हृदय लाल की, आई जनकपुर आवे देखी और जो तुम्हार आयुष में पाओ नगर दिखाए तुरंत ले आओ आपकी आज्ञा हो तो नगर दर्शन करा के मैं ले आऊ अब ये विचार है कि क्या राम जी ने पहले जनकपुर का दर्शन किया है जो वो गुरु जी से कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखा लाएं लक्ष्मण जी राम जी को साथ लेकर क्यों गए और राम जी ने गुरु जी से यह पूछा आज्ञा क्यों ली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं जनकपुर लक्ष्मण जी को दिखा सही बात यह है कि जनकपुर वासी जितने हैं उन सबकी साधना परिपूर्ण हो चुकी है वे परब्रह्म श्री राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी हैं सुनिश्चित अधिकारी हैं और अब तक भले ही वे अधिकारी न बने हों पर साक्षात भक्ति स्वरूप किशोरी जी प्रकट हो गई है अब भक्ति वशक पुरुषा अब तो वे अधिकारी हो ही गए पर भैया ये दर्शन कराता कौन है ये दर्शन कराने वाला जो तत्व है उसी को आचार्य तत्व कहते हैं उसी को गुरु तत्व कहते हैं उसी को शेष तत्व कहते हैं और उसी को श्री लक्ष्मण जी कहते हैं तो लक्ष्मण जी जनकपुर वासियों को परब्रह्म श्री राम का साक्षात्कार कराना चाहते हैं और जहाँ साक्षात भक्ति स्वरूप किशोरी जी प्रकट भई हैं, उस नगर को उस महल को गली गली जाकर के स्वयं अपने नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं और जनकपुर वासियों को राम जी का दर्शन कराना चाहते हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं कि अरे ओ जीव तू संसार में आता है और तरह तरह के मनोरथ तेरे मन में उत्पन्न होते हैं कि यहाँ जाए वहाँ जाए ये देखें वो देखें ये करें वो करें न जाने कितनी इच्छाएं तेरे मन में उत्पन्न होती हैं पर जाओ तो अपने गुरुजनों से आज्ञा लेकर के ही कहीं जाओ अपने मन से यहाँ देखने चले गए वहाँ देखने चले गए तमाशा ये सब नहीं अपने से बड़ों से अनुमति लेकर उनसे आज्ञा लेकर जाओ एक बात दूसरी बात अकेले मत जाओ अपने आराध्य को अपने हृदय में विराजमान करके जाओ ठाकुर जी को साथ लेकर के जाओ साथ लेने का मतलब वो डोलची में रख के घूमने वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं भगवान को साथ रखने का मतलब है हम भगवान के साथ हैं ऐसा अनुभव करो गुरुजनों की आज्ञा हो गई और भगवान सदा साथ में हैं, तो फिर चाहे जिस बाजार में चला जाए वहाँ के चाक चिक्के में भ्रमित होने वाला नहीं है आकर्षित होने वाला नहीं है प्रभावित होने वाला नहीं है और गुरु महाराज से आज्ञा नहीं ली और गोविंद का उसको साथ नहीं लिया तो जहाँ जाएगा वहीं भटक जाएगा और यही जीव के चौरासी के चक्र में भटकने का हेतु है इसलिए जाने आने की मनाही नहीं है और गुरुजनों की आज्ञा लेकर जाओ और भगवान को साथ लेकर के जाओ हनुमान जी लंका में भी जाते हैं तो लंका ही चले सुमेरी नरहरी मथक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमेरी नरहरी भगवान का स्मरण करते प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा है लंकनी दी कह रहे भगवान को नहीं भूलना गुरुदेव को कभी नहीं भूलना यही भाव है तो आज श्री राम अनुज मन की गति जानी भगत बचलता ही हुसानी और जब भगत विचलता ही हुसानी तब गुरु जी ऐसी बोले गुरु अनुशासन पाई गुरु जी ने कहा कि आप दोनों भाई आंखों आंखें मटका मटका कर कुछ बातचीत कर रहे हो बोल तो रहे नहीं ने, पर नेत्रों के इशारे से लगता है कुछ संकेत कर रहे हो कुछ कहना चाहते हो तो रामभद्र तुम संकोच मत करो क्या कहना चाहते हो परम विनीत तो अत्यंत विनम्र विनम्रे भगवान सब कुछ मुस्काई बड़े संकोच में मुस्कुराकर बोले बोले गुरु अनुशासन पाई कहो राम भद्र क्या कहना चाहते हैं? तब हाथ जोड़कर बोले नाथ लखनपुर देखन चह प्रभु संकोच डर प्रकट न ये जनकपुर देखना चाहते हैं पर आपका संकोच है और डर है इसलिए वो प्रकट कह नहीं कह नहीं पा रहे हैं यदि आपकी आज्ञा हो गए तो जो राउर आयुष में पाप नगर दिखा ये तुरंत ले आवा आपकी आज्ञा हो तो हम नगर दिखा करके ले आएं देखो लक्ष्मण जी के मन में तो इच्छा है ही है क्योंकि जनकपुर वासियों को राम जी का दर्शन कराना चाहते हैं सही बात ये है राम जी के मन में भी इच्छा है सही बात यह है महाराज जी राम जी के मन में भी इच्छा है की हम जनकपुर देखते आऊंग हृदय प्राणेश्वरी रसेश्वरी जी प्रकट भई है उस नगर को देखना चाहिए रामजी के मन में भी इच्छा है पंगत में ऐसा होता है कि मान लो हमें खीर चाहिए बढ़िया खीर जैसी हमारे कोई जी बनाते हैं कानपुर वाले मिश्रा जी भी बहुत बढ़िया खीर बनाते थे और उन्हीं का कुछ प्रसाद है कि हमारे प्रभाकर जी भी इतनी बढ़िया खीर बनाते हैं क्या कहना है? है नहीं ऐसा है तो ये बनाते हैं या इनकी गृहलक्ष्मी बनाती एक कई बात मानी जाएगी ऐसा झगड़ा मत कराओ ये नहीं बनाते हैं वो बनाती हैं। लेकिन होता है ना कोई बढ़िया किसी के हाथ की बढ़िया खीर बनती है अच्छी खीर बनाते हैं अब खीर परोसने बैठे अब इच्छा तो हमारी खीर खाने की है पर हम बोले रे बाबा बैठे इनको दो न खीर इनका दोना खाली है इनको खीर दो फिर कहेंगे सुदानंद जी बैठे इनको खीर दो अब दो लोगों को परोसने वाला खीर देगा तो हमें छोड़ देगा क्या तो खीर खाने की इच्छा तो हमारी है पर हमको संकोच लगता है कि हम कैसे कहें कि हमको खीर लाओ तो हम इनका नाम ले देते हैं कि इनको खीर दो इनको माल पुआ दो ये बात है इनको खीर दो इनको पुआ दो ऐसे ही राम जी के मन में भी जनकपुर देखने की उत्कंठा है लेकिन वो अपना नाम नहीं ले रहे लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हैं। बोलो श्री लक्ष्मण जी महाराज इतना सुंदर नगर है जनकपुर कि बने नबर नत नगर निकाई, जहाँ जाये मनता है लोभाई मुनी जहाँ मन जाता वहीं लोभाय मान हो जाता है ऐसा सुंदर नगर है ये सब बात सुनकर के महर्षि विश्वामित्री जी को बड़ी प्रसन्नता हुई सुनी सुनि मुनी बचन सप्रीति सचन राम सुम राहु प्रीति हे राम जी प्रेम का निर्वाह आप नहीं करोगे तो भला कौन करेगा क्योंकि धर्म से तू तु पालक तुम काता प्रेम विवस सेवक सुखदाता आप धर्म सेतु हो और सबके पालक हो प्रेम के अधीन सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी प्रेम के अधीन हो सबको सुख देने वाले हो इसलिए जाय देखिया वह नगर सुख निधान दू भाई करह सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए सुंदर सदन में रुके हैं ये सुंदर सदन तो सुंदर है ही है सुंदर सदन में रहने वाले कितने सुंदर है ये तो मिथिलासियों को पता चले तो सुंदर बदन सुंदर सदन से सुंदर बदन दिखाए अपने सुंदर मुख का दर्शन कराओ दर्शन कराने का संकेत क्यों कर रहे हैं विवाह तो पीछे होता है पहले बर को देखा जाता है बर दिखाई होती है बर को पसंद किया जाता है कि हाँ बढ़िया नाक नक्श ठीक है कि नहीं है हीनांग अधिकांग तो नहीं है हैं? बर के भी लक्षण देखे जाते हैं कि नहीं बर माने होता है श्रेष्ठ बर माने श्रेष्ठ होता है तो मानो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि धनुष तो टूटना ही है विवाह तो होना ही है ये सब जानते हैं लेकिन एक बार मिथिलावासी भी तो पसंद करें कि हमारी विदेहराज नंदनी सुनैना प्राण प्यारी जनक दुलारी श्री जानकी जी के योग्य यदि कोई बर हैं, तो केवल श्री रघुनाथ जी ही हैं ये पूरे जनकपुर के नरनारी सबको ये पसंद आने चाहिए कि यही हमारी मिथिलेश राजनंदनी के योग्यवर हैं सुखपूर्वक जाओ सुखपूर्वक जाओ सुबंधु को ले यही से भली बात न अन्य बनेगी अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी सब भक्त अनन्य बने रघुराई तुम्हें लक्ष्य के जग की सुघुराई निकाय न बनेगी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को मिथिला तुम्हें देखी के धन्य बनेगी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को मिथिला तुम्हें देखी के धन्य बनेगी मिथिला दर्शन करके धन्य हो जाएगी अब that, place, देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में सो देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में तो देखन नगर भयो महिला गुरु रुख पाई शिफ ना कर जोर गुरु रुख पाई शिश नाई कर जोर गुरु रुख पाई शिश नाई कर जोर। गुरु दमन किए हरसिए नगरी किया दमन किए हरस हिए नगरी की, की, ये ये नगरी की भयो तो देखना बर चले जुगल किशोर भय एक है श्याम मरण एक है गौर एक है श्याम मरण एक है गो दोनों मन हरण है दोनों जितो दोनों मन हरण अलक ललित तो हमारे वृंदावन के छापना जी जाते हैं तो राम जी भी मयूर पंख का मुकुट धारण करते हैं आप ध्यान दीजिए मोर पंख सिर तो का मुहूर्त धारण किए हुए और घुमराली अलकावली में बीच बीच में फूलों को लगा रखा है कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। अलक तिलक केसर की की अलक ललित मोर मुकुट कुंडल और मोर चोके सोरंग कुट कु भयो क्या तो। जा जादू है बाल वृद्ध ऋष सिद्ध प्रेम में विभो बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर बाल वृद्ध विषय सिद्ध प्रेम में विभोर बाल में ऋष दोलक संग ऐसे फसे डोर बोलत नहीं दौलत संग फे ऐसी डोर चले मिथिला में तो देखन देख चले किशोर भरोला में तो हाँ हाँ हा इस जाति का दर्शन करके मिथिलियों की तो ये अवस्था हुई के नेत्रों से प्रेमांसुर की झड़ी लगे गई सखियन की अखियन से धलक आए लोर सखियन की अखियन से ढलक आए लोर, आए लोर। माने आंसू ढलक आए एक टक रही निरख जैसे चंदा को जको एक टक रही निरख जैसे चंदा को जको भयो मिला में सरसत मुख सरसत हर सतमो सरसत मुख सरसत हर सतमो नारायण इन समी उपमा नारायण समय कुमार व्यवेशो होला होला होला सखी सखी सखी जो जो होनिए कन्या दे <laughs> में उठे ला हिलो। मुफकनिया देखी राय लाही देख नुगले श्री सीताराम जी महाराज जी इस प्रकार ऐसी सबको बड़ी सुंदर बालक वृंद देख अति शोभा लगे संग लोचन मन लोभा बालकुरंद देख करके इस शोभा का दर्शन करके उनका मन और उनके नेत्र श्री राम लक्ष्मण के मंगलमय स्वरूप को देखकर इतने आकृष्ट हो गए हैं कि वो पीछे लग गए हाँ हाँ बड़े प्रेम से हे श्याम गौर सुषमा सदन मनमोहन सुकुमार हे गुणशील स्वरूप निधि कहा घर द्वार कुम्हार मिश्रा के बालक पूछ रहे हैं हे श्याम गौर हे शोभा के सदन हे मन को मोहने वाले सुकुमार एक गुण और शील के स्वरूप के निधि खजाने आपका कहां घर है आप कहा के रहने वाले हैं कई कारण कहां जात हो कहिए मन की बात निज परिचय बतलाइए हम तुम पर बलिजात आप अपना परिचय बताइए हम आप पर बलिहारी जाते हैं राम ने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है महर्षि विश्वामित्र जी के संग हवाएं हैं गुरु बर विश्वामित्र संग आए मिथिला अवधपुरी मम गाम है राम लखन मम नाम है ज्या के रहने वाले हैं हमारा नाम राम है मेरी छोटी भाई का नाम लक्ष्मण है चक्रवर्ती अवधेश सुत हम दोनों निज भ्रात देखन हित मिथिला नगर चले हृदय हुए मिल जाते यदि मित्र को तो देते नगर दिखाए हम मानते उपकार तो बड़ सत्वर गुरु भी जाए राम जी का थीम कैसा है राम जी बोले हम तो पहली बार इस नगर में आए हैं हम तो सोच ही रहे थे कि कोई प्रेमी अनुरागी पथ प्रदर्शक मिल जाए जो यहाँ का निवासी हो तो यहाँ का सब इतिहास सुना करके गली चौक बाजार कहाँ की क्या विशेषता है अब बाहर से आने वाला व्यक्ति वृंदावन में क्या है क्या जानेगा यहाँ रहने वाले लोगों को पता है कहा क्या है एक से एक विलक्षण चीज वृंदावन में है अब तो बाल सखाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई बोले आप यदि हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है पूरे नगर में हल्ला मच गया है देखन नगर सुख समाचार एक का भी त्यागी होना मुश्किल है यहां सबके सब त्यागी साये धाम काम सब धाम काम सब त्याग दिया सब त्यागी और ऐसे जो त्यागी होते हैं वही कंगाल की तरह भगवान के स्वरूप की निधि को लूटते हैं संकेत है बात यहां की नहीं है पर इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कहने का ढंग अपना अपना है संत श्री कबीरदास जी यही बात अपने ढंग से कह रहे हैं अपनी सदुक्ड़ी भाषा में बहुत प्रसिद्ध शाखिया कबीरदास जी आपको सबको याद है कबीरा खड़ा बाजार में वीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर खुल के आपना तो चले हमारे पास हमारे समय चलना है तो पहले घर में आग लगाओ अरे बोले महाराज क्या करें दिया सलाई नहीं है कहां से आग अरे दिया सलाई की जरूरत नहीं है हम जलती हुई लकड़ी लिए खड़े हैं ले इसी से लगाया आग आग खोजना नहीं पड़ेगा आग तो हम देंगे तुमको लगाओ आग आग लगाना यही है धाए धाम काम सब त्यागी यही आग लगाना है और जब ऐसा कर दिया तो मन हूँ रंग करने लू कला परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय हमारे ब्रजमंडल की वर्तमान समय की विशिष्टतम विभूति प्रातस्मरणीय पुण्यस्मरणीय पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज बरसाना वाले बाबा सरकार जो प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला का संचालन जिनके माध्यम से राधा रानी करवा रही है लगभग एक लाख गोवंश उनके यहां है एक अद्भुत दर्शनीय स्थल बाबा ने बनाया है ब्रिज के लिए बहुत बाबा ने। बाबा के जीवन का एक एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है पूजी श्री रमेश बाबा बाबा जब परम वैराग्यवान अवस्था में ब्रज में आए तो यहाँ वृंदावन में श्री हाथी बाबा का दर्शन किया उन्होंने हाथी बाबा से उनका दर्शन किया बड़े सिद्ध पुरुष थे हाथी बाबा तो हाथी टीला है यहां विराजते थे तो बाबा ने उनका बड़ा नाम सुना कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो बाबा उनका दर्शन करने गए कौन हो कहा से आए हो बोले हम प्रयाग के रहने वाले हैं अपना नाम बताया किस लिए हो? आपका बहुत नाम सुना आपका दर्शन करने आए दर्शन हो गया और क्या बोले कुछ कल्याण की बात बताइए बाबा ने कहा तो श्री हाथी बाबा ने कहा हे hey बालक लड्डू गोपाल जी का दर्शन किया है हाँ बाबा किया है क्या है उनके हाथ में बता सकता है बोले हाँ एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में बंसी है इसका अर्थ समझा बंसी माने प्रेम लड्डू माने खीर मालपुआ तस्मई संसार का सुख स्वाद यदि संसार का सुख स्वाद लेना तो है, तो ये हमारे हाथ में लड्डू है ये खाओ और उसी में मस्त रहो लड्डू कचौड़ी में मस्त रहो और लड्डू कचौड़ी छोड़ो केवल मेरी ओर देखो तो मेरे हाथ में बंसी है मेरा प्रेम मिलेगा तो कहते बाबा ने उसी समय से निश्चित कर लिया कि ब्रिजवासी की रूखी सूखी मधुकरी खा करके भजन करना है भोज भंडारा पुआ पूड़ी कचौड़ी सब तो तो भजन करना तो धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग भी लू चन लागी मेरा सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई युवती भवन झरोचन लागी मेरे सही राम रूप अनुरागी और झरो से मिथिला दर्शन कर रही है अनुराग पूर्वक राम जी के रूप का दर्शन कर रही है कहीं पर वचन सप्रीतीवन बर वचन सप्रीति शकीन था काम करी शकी प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है पर इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि साढ़े छह सवा छह से ऊपर हो रहा है और आज कथा भी ठीक समय से आरंभ हो गई थी तो और कुछ और भी कुछ यहाँ का साधक वर्ग है जो बेचारे समर्पित भाव से यहाँ जो अभी संत साधक आए हैं सेवा कर रहे हैं यहाँ उनकी सेवा के कारण ही हम सब लोग सुखपूर्वक बैठकर यहाँ सत्संग कर पा रहे हैं पंगत चलाने की सेवा भी बाबा बहुत देर तक चलती है पंगत इतनी जगह है इसी में कई पंगतें बैठती हैं। फिर पूरे की धुलाई सफाई लीला के लिए मंच तैयार करना और फिर कथा के लिए मंच तैयार करना और फिर रात को फिर ब्यारू फिर सब धुलाई सफाई फिर पूरी तैयारी करना तो और वो संत साधक ऐसे हैं कि उन्हें वो कोई कुछ उन्हें चाहिए नहीं तो प्रसाद रूप में किशोरी जी की बधाई के रूप में सबको श्री चैतन्य शरतावली तो सबको चैतन्य शरतावली दी जाएगी और तमाम लोगों को तो मिल ही चुकी है यहाँ से लेकिन यहाँ के जो कुछ संत साधक है वो रह गए हैं जो समर्पित भाव से सेवा में लगे हुए हैं तब तो उनको प्रसाद रूप में ग्रंथ दिया जाएगा हम केवल एक दो वाक्य में पूर्ण कर देते हैं मिथिलासियों को दर्शन देकर मिथिलियों को कृतार्थ करके सरकार पुनः गुरु चरणों में आ गए हैं और अभी संध्या करेंगे और फिर खापी के विश्राम करेंगे गुरू जी के पास आ गए बस इतना ही बहुत है अब अभी जो जहां से प्रसंग छोड़ा उसकी चर्चा कल से हम फिर करेंगे सीता राम ये सीता राम सीताराम बड़े बड़े महापुरुष आए थे कितनी बधाई का सामान आया इतना बधाई बटी कल श्री अनंत बाबा जी की कसर रहेगी तो उड़ाने की कसर रहेगी बाकी तो 100 सौ पचास इसके तो खूब उड़े 500 उड़ाने वाला कोई नहीं आया अभी बाबा ने कुछ छोटी बच्चियों को प्रसाद पवाया दो तीन दिन हो गए तीन दिन हुए क्या परसों कितनी बालिकाओं को हाँ दस ग्यारह बालिकाएं पांच सात महात्मा सबको पवाकर इक्यावन इक्यावन हजार रूपए दक्षिणा दी बाबा ने एक परिवार हमारे यहाँ भी आ बोले महाराज हमारी छोटी दो बच्चियों को दोनों को एक लाख रुपए मिल गया महाराज बड़ी दया बाबा हैं तो कहाँ से आया कहा से कागज क्या उड़ा दे तो इनकी इच्छा है तो आओ भाई अब हमारे जो स्थान के संत साधक हैं उनको क्रम से आते जाएं और सबको प्रसाद मिले महा ज्वाला गंगा स्वाणी समर्पया प्रजन गुमसनी प्रजाचन भयसनी भुवनेश्वर वाले मंच पर आ जाएगी